अष्टम सुख नरदप्राजकोपन अष्ट उपदेशरव भ्यामेशोनीसर्व प्रभुवाप्यय भूतायेतर्वोपरम बाधक तस्वीन हि यन मयां प्रकृतितम ये परब्रह्म ही समस्त स्थावर जंगम भूत प्राणियों के स्वामी हैं ये सभी कुछ जानने में समर्थ हैं सूक्ष्म रूप से चिंतन करने योग्य परब्रह्म ब्रह्म ही सबके अंतर्यामी एवं आत्म स्वरूप हैं संपूर्ण जगत के कारण रूप हैं तथा समस्त भूत प्राणियों की उत्पत्ति पालन एवं विनाश के स्थल भी यही हैं जागृत आदि तीनों अवस्थाओं में परिलक्षित होने वाला यह संसार भी सुसुप्त रूप ही है यह सभी प्रकार की उत्पत्ति उपरती में अवरोधक ही बना रहता है इसी तरह यह त्रिविध जगत स्वप्न रूप ही है क्योंकि यहाँ पर वस्तु का प्राय विपरीत ज्ञान ही होता है इतना ही नहीं यहाँ पर हर वस्तु कुछ की कुछ दिखाई पड़ने के कारण स्वप्नवत मायामय ही है चतु चतुरात्मापी सत्य देकर दुर्यावसीच्च्वासारोताक साधन विकलत्रयम सुसुप्त सप्न मजा विदिवे कसोषथ उपर्युक्पों के अतिरिक्त चतुर्ष तुरी है वह इन चार भेदों ओत अ एवं अविकल्प के कारण चार रूपों से युक्त है उसे तुरीय पाद कहा गया है यही सच्चिदानंदमय है इसके चारों भेद तुरी ही कहे गए हैं क्योंकि प्रत्येक रूप का तुरी में ही परसान विलय होता है इस चतुर्थ तुरीय पाद में भी जो ओत अनुज्ञात्री एवं अनुज्ञा रूप तीन प्रकार के भेद हैं वे विकल्प ज्ञान के साधन रूप है अतः इन तीन विकल्पों को भी यहाँ पर पहले की भांति सुषुप्ति एवं मनोमय स्वप्नवत माया में ही जानना चाहिए ऐसा समझकर कर यह निश्चय कर लेना चाहिए कि इन भेदों से परे जो निर्विकल्प रूपय तुरीय पर ब्रह्म ही एकमात्र सच्चिदानंद स्वरूप है ऐसा निश्चय कर लेना ही से है विभक्तौमादेशो न स्थल प्रज्ञ मन नूक्ष्मत्यंतम ना प्रज्ञ न क्वचिन्दे नैवा प्रज नोभय प्रज न प्रज्ञातरम नज्ञ अ प्रज्ञा घादृष्टमे तदलक्षण अनाहय यद्यवहार्यमचि अव्यपदेश प्रपंचोपिव शांत अद्वैत चतुम मन सब्रह्मणविज्ञे सर्वत्र परीय आधारः आधार ज्योति ब्रह्मकाश सर्वदा विराजते पर ब्रह्मषद इसके पश्चात पुनः ब्रह्मा जी ने कहा हे नारद श्रुति का यह स्पष्ट आदेश है कि जो सदैव न तो स्थूल्य है न सूक्ष्म का ही ज्ञाता है और न दोनों का ज्ञाता है जो न तो सर्वाधिक जानने वाला है और न ही बिल्कुल जानने वाला है न अंत प्रज्ञ अर्थात अंत का ज्ञान रखने वाला है और न ही बही प्रज्ञ स्थूल जगत का ज्ञान रखने वाला है जिसे नेत्रों से नहीं देखा जा सकता क्योंकि उसका कोई रूप नहीं है जो कभी पकड़ में नहीं आ सकता और न ही व्यवहार में जा सकता है जो अचिंत है जिसे किसी परिभाषा में आबद्ध नहीं किया जा सकता एकमात्र आत्मसत्ता की प्रतीति ही जिसका सार अथवा स्वरूप है जिसमें प्रपंच अर्थात माया का अभाव है ऐसा परम कल्याणकारी शांत अद्वितीय तत्व ही उनपूर्ण पर ब्रह्म का चतुर्थ है ऐसा ज्ञानी जन मानते हैं वह ब्रह्म प्रणव है वही जानने और समझने के योग्य है दूसरा नहीं सभी को प्रकाश देने वाला सूर्य के सदृश वही मुखक्षुजनों का एकमात्र जीवन रक्षक है स्वयं प्रकाश परब्रह्म आकाश रूप है परम ब्रह्म होने के कारण ही वह सदैव सर्वत्र विद्यमान है यही उपनिषद रहस्यमय विद्या है